देवी भागवत आठवां स्कंध ताम्रित आदि नरकों का वर्णन नारद जी ने कहा सनातन मुनि जिनके फलस्वरूप इन नरकों की प्राप्ति अनिवार्य है वे विविध कर्म कौन से हैं इस प्रसंग को मैं सम्यक प्रकार से सुनना चाहता हूँ भगवान नारायण कहते हैं नारद जो दूसरे के धन स्त्री और पुत्र का अपहरण करता है उस दुरात्मा को यमराज के दूध पकड़ कर ले जाते हैं उन दूतों की आकृति बड़ी भयंकर होती है उनके द्वारा काल पास में बंधा हुआ प्राणी यातना भोगने के लिए तामिस्त्र नामक नरक में गिरता है यमदूत हाथ में रस्सी लेकर प्राणी को पीटते हैं उसे घुटकते हैं और तरह तरह के दंड दिया करते हैं उस जीव को महान क्लेश भोगना पड़ता है जो पुरुष किसी स्त्री के पति को धोखे में डालकर स्वयं उसके साथ समागम करता है यमराज के दूत उसको अंधता मिश्र नामक नरक में गिराते हैं वहाँ गिरे हुए जीव को असह्य वेदना सहनी होती है उसके नेत्र अंधे हो जाते हैं बुद्धि जवाब दे देती है जड़ कटे हुए वृक्ष की भांति नरक में गिरते हुए उसे किंचित मात्र देर नहीं लगती इन्हीं विशेषताओं के कारण प्राचीन पुरुषों ने इस नरक का नाम अंधता मिस्र रखा है यह मेरा है और यह मैं हूँ यो ममत्व रखकर जो दूसरे से द्वेष करता हुआ प्रतिदिन केवल अपने ही परिवार के भरण पोषण में व्यस्त रहता है वह प्राणी मृत्यु के पश्चात अपने अशुभ कर्म के प्रभाव से रौरव नामक नरक में गिरता है यह नरक सभी प्राणियों के लिए भयावह है इस लोक में पुरुष के हाथ जिन प्राणियों की हिंसा हो गई है वे सब भयंकर रूरू नामक जानवर बनकर नरक में रहते हैं जब मारने वाला प्राणी मरकर उस नरक में पहुंचता है तब वे उसे अत्यंत क्लेश देते हैं इसी विशेषता के कारण पुराणज्ञ विद्वान पुरुषों ने इसे रौरव कहा है प्राचीन पुरुष बता चुके हैं कि यह रुरु नामक जानवर सर्प से भी अधिक भयंकर होता है इसी प्रकार महारौरव भी है यातना भोगने के लिए दूसरा सूक्ष्म यातना शरीर पाकर प्राणी उस महारौरव में जाता है मांस खाने वाले रूरू नामक जानवर उस नारकी जीव के मांस में बहुत बुरी तरह चोट पहुंचाते हैं नारद जो उग्र स्वभाव वाला निर्दयी पुरुष पशु पक्षी आदि जीवों को मारकर पकाता है उसे यमराज के दूध कुंभी नामक नरक में जहां सदा तेल खोलता रहता है डालकर पकाते हैं मारे जाने वाले पशु के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने हजार वर्षों तक मारने वाला व्यक्ति इसी कुंभी पाक में पचता है पिता और ब्राह्मण से वैर करने वाले प्राणी को नारकी कहते हैं ऐसा व्यक्ति सूर्य एवं अग्नि से सदा संतप्त रहने वाले कालसूत्र नामक नरक में स्थान पाता है उसके भीतर भूख और प्यास की ज्वाला धड़कती रहती है और बाहर से उसके शरीर को सूर्य एवं अग्नि का प्रचंड ताप जलाता रहता है वह अत्यंत घबराकर कभी बैठता कभी लेटता कभी कोई चेष्टा करता कभी उठकर खड़ा होता और कभी दौड़ने लगता है देवरसे किसी विपत्ति का काल न रहने पर भी जो अपने वेद विहित मार्ग से हटकर पाखंड का आश्रय लेता है उस पापी व्यक्ति को यमदूत अशीपत्र नामक नरक में डाल देते हैं वे जब उसे कोड़ों से मारते हैं तब वह नारकी जीव अत्यंत उतावला होकर बड़ी तेजी से इधर उधर भागने लगता है ऐसी स्थिति में असी से उसका सारा शरीर छींच जाता है उस असी में दोनों ओर तेज धार रहती है संपूर्ण शरीर छींच जाने पर हाय में मारा गया वह जो चीख उठता है अपार कष्ट भोगने से वह प्राणी पद पद पर गिरने लगता है इस प्रकार अपने धर्म से विमुख होकर पाखंड का आश्रय लेने वाले मूर्ख प्राणी को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है